जग पे खन तुम देख हारे विधि हर शु न चाव निहारे ते न जान मरम तुम्हारा और तुम्हें को जान निहार सोई जान जही दे जनाये जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए तुम्हरे कृपा तुम्हे रघुनंदन जान ही भगत भगत गुर चंदन हे राम जगत दृश्य है आप उसके देखने वाले हैं आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है हे रवुकुल नंदन हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं चिदानंदमय देह तुम्हारे विगत बेकार जान अधिकार तनुधर हु संत सुर काया कहु करह जस प्राकृत राम देवी सुनचरित तुम्हारे जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारी तुम जो कहु करह सब साचा आपकी देह है। यह जन्य पंच की बनी हुई कर्म बंधन युक्त विशिष्ट माइक नहीं है और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम हे राम आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग भी तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित ही है क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए जिस समय आप मनुष्य रूप में हैं अतः है मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है पूछ हू मोहिक मैं पूछ ते सकु जह न हो तह दे कही तुम्हें तो उठा अपने आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं? परंतु मैं यह पूछते सब चाहता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊंगा सुनि मुनि बचन प्रेम रसने सकुच राम धुर अमी रस बोरी सुनहु राम अब कहू ता जहां बसहू सिय लखन समेता दिन के श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरि मुनि के प्रेम से सने हुए वचन सुनकर श्री राम जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कराये वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाड़ी बोले हे राम जी सुनिए अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथारूपी अनेकों सुंदर नदियों से न निरंतर हो निय तुम कहु गृह लोचन चातक जिन कर जलधर यधु सरस भारे रूप बिन्दु जल सुखारी के सहर गुनायक निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं तथा जो भारी भारी नदियों समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बुंद जल से सुखी हो जाते हैं अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा भी भिस्सी भी झाँकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं हे रघुनाथ जी उन लोगों के हृदय रूपी सुखदाई भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए जासु तुम्हारे मरो चुनये राम आपके यशरूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है हे राम जी आप उसके हृदय में बसीिए